ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ईश्वर विषय विभिन्न धारणाएं परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त पक्ष लेकिन जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अव्यक्त में आसक्त चित्त लोगों को अधिक कष्ट होता है क्योंकि अव्यक्त की चरम गति प्राप्त करना देहधारी प्राणियों के लिए बहुत कठिन है इसीलिए हिंदू धर्म की लगभग सभी साधना पद्धतियों में व्यक्त रूप तथा प्रतीकों के माध्यम से अव्यक्त का ध्यान और उपासना सर्वाधिक लोकप्रिय साधना रही है साधक परमात्मा को अति मारवीय सदगुण युक्त एक दिव्य व्यक्ति मानता है जो उसकी पूजा और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तथा जो उसे आनंद और पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करता है सत्य विषयक इस अवधारणा का संकेत हमें कुछ उपनिषदों में प्राप्त होता है मैं आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले देव की श्रहण ग्रहण करता हूँ जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा की सृष्टि की तथा वेदों का ज्ञान प्रदान किया जो निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वध्य और निरंजन है तथा जो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए परम सेतु सदृश तथा ईंधन को दग्ध करने वाली अग्नि के समान है व्यक्त अथवा साकार ईश्वर में भी पुरुष और अपुरुष रूपों का अंतर है इस्लाम में ईश्वर व्यक्त सगुण है लेकिन पुरुष या साकार नहीं यानी ईश्वर का कोई मानवीय रूप नहीं है एक प्रमुख लेखक ने इस्लाम और यहूदी धर्म में वर्णित ईश्वर को एंथ्रोपोसाइकिक अर्थात मानवीय भावनाओं और विचारों से युक्त किंतु अपुरुष बताया है किंतु धर्म में ईश्वर की पुरुष तथा अपुरुष दोनों धारणाएँ पाई जाती है प्रचलित हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदू धर्म बहु ईश्वरवादी है ईश्वर विषयक सिद्धांत की दृष्टि से हिंदू धर्म अन्य किसी भी धर्म की तरह एकेश्वरवादी है लेकिन एक अंतर है जहाँ अन्य धर्मों में केवल एक देवता को परमेश्वर का सर्वोच्च आसन प्रदान किया गया है जैसे यहूदी धर्म में यहुवा को वहाँ हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं को उनके अनुयायियों द्वारा यही उच्च पद प्रदान किया गया है विष्णु उपासक मानता है कि नारायण परमेश्वर है तथा तो अन्य सभी देवता उनके नीचे हैं शिव का उपासक शिव को परमेश्वर और अन्य सभी देवताओं को निम्न देवता मानता है उस अवधारणा को मैक्समूलर ने या एक सत्तावाद कहा है इसके फलस्वरूप हिंदू धर्म विभिन्न विचारधाराओं तथा धार्मिक आदर्शों को आत्मसात करने में समर्थ हुआ है अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठतम एक परमेश्वर की धारणा हिंदुओं की आध्यात्मिक चेतना का चिरंतन अंग रही है लेकिन जहां तक नामों का प्रश्न है जैसा कि पहले कहा जा चुका है अनेक परिवर्तन हुए हैं विष्णु और शिव जैसे नाम जो वैदिक काल में कम महत्व रखते थे परवर्ती काल में बहुत महत्वपूर्ण हो गए जबकि इंद्र मित्र वरुण आदि लगभग पूरी तरह विस्मृत हो गए इसके अतिरिक्त राम और कृष्ण जैसे अवतारों की उपासना सर्वत्र प्रचलित हो गई और इस बात को अधिकाधिक स्वीकार किया गया कि निराकार या अव्यक्त ब्रह्म सभी दैवी व्यक्तियों की पृष्ठभूमि है तथा वे सभी निर्गुण निराकार अव्यक्त परमात्मा की अभिव्यक्तियाँ हैं कट्टरवादी अपने देवता अवतार और पैगंबर विशेष की श्रेष्ठता की बात भले ही करें लेकिन विश्वजनन दृष्टि संपन्न ऋषियों ने देवताओं देव देवमानवों आदि सभी व्यक्तियों को अभ्यक्त निर्गुण ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ ही अभिव्यक्तियां ही मानी हैं जिस प्रकार सागर असंख्य लहरों को पैदा करता हुआ भी सदा आनन्द और अथाह बना रहता है उसी तरह चरम सत्ता भी विभिन्न देवताओं को तो उत्पन्न करते हुए भी अभिक्री बनी रहती है वस्तुतः सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति सम्पन्न व्यक्तियों ने यह साक्षात्कार किया है कि व्यक्ति जिस किसी दैवी व्यक्तित्व को लेकर अपनी साधना का प्रारंभ क्यों न करे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य निर्गुण निराकार एक मेवा द्वितीय की अनुभूति प्राप्त करना ही है जिसमें उपासक और उपास ही नहीं बल्कि ईश्वर जीव और जगत लीन होकर अखंड एकरत हो जाते हैं देवताओं से देवाधिदेव परमेश्वर तक अव्यक्त भक्त की पकड़ में नहीं आ सकता और साकार उसकी बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाता अतः व्यक्त अव्यक्त निराकार साकार की उपासना सभी उच्चतर साधनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है और यह बात कृष्ण या राम शिव अथवा विष्णु दुर्गा अथवा काली सभी के उपासकों के लिए सत्य है किसी दिव्य व्यक्तित्व अथवा अवतार की उपासना का आध्यात्मिक जीवन में असंदिग्ध स्थान है वह अधिकांश भक्तों के लिए अपरिहार्य है जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अभिव्यक्ति या निराकार का पथ बहुत कठिन है इसीलिए हम अधिकांश धार्मिक पंथों में भक्त को भगवान के दैवी व्यक्तित्व की उपासना करते अपने समस्त कर्मों को उन्हें समर्पित करते भक्तिपूर्वक एकाग्र चित्व से उनका ध्यान करते तथा उन्हें जीवन का चरम आदर्श मान कर उपासना करते पाते हैं लेकिन सच्चा भक्त भगवान के नराकृति रूप की उपासना पर ही रुक नहीं जाता वह क्रमशः अपने आराध्य दैवी रूप को परमात्मा के गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में देखना सीखता है पुनः वह दैवी रूप को परमात्मा के प्रतीक के रूप में अथवा ईश्वरीय भाव के रूप में देखता है तथा यह ईश्वरी भाव पुनः उस सत्ता का प्रतीक बन जाता है जो सभी वस्तुओं का आधार है शिव हिंदू धर्म के एक प्रचलित देवता हैं। स्थूल बुद्धि उपासक उन्हें संसार संहार के देवता स्मशानवासी अथवा एकांत पर्वत शिखरों पर निवास करने वाला मानता है लेकिन जिस साधक ने कुछ प्रगति कर ली है उसके लिए शिव त्याग के मूर्त विग्रह तथा समस्त दुर्गुणों के विनाशक हैं इसके अतिरिक्त वे परमात्म चेतना में लीन योगेश्वर भी हैं उन्नत साधक उनकी स्तुति इस प्रकार करता है एकम ब्रह्मेवा समस्तम सत्यम सत्यम नेतरच्चास्ती किंचित अर्थात हे प्रभु आप ही एक मेवा ब्रह्म हो आप ही सब कुछ हो आप ही एकमात्र सत्य हो और सचमुच आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सांसारिक बुद्धि वाला विष्णु उपासक उन्हें संरक्षण और पालन का देवता समझता है जो अनंत करुणावश भक्तों के कल्याणार्थ अवतार लेता है लेकिन उत्तम भक्त उन्हें उस परमात्म सत्ता का विग्रह समझता है जो समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है जिसमें सृजन पालन और संहार की लीला हो रही है और वह स्तुति करते हुए कहता है सर्वस्मिन सर्वभूतस्व सर्व सर्वस्वरूप सर्व ततम नम सर्वात्म स्तुते अर्थात हे प्रभु तुम सभी में हो समस्त भूत भी तुम हो तुमने सभी रूप धारण कर रखे हैं तुम में सभी की उत्पत्ति हुई है तुम सभी की आत्मा हो तुमको प्रणाम ईश्वर की माता के रूप में पूजा क्या ईश्वर की माता के रूप में आराधना की जा सकती है भारत में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता हम यह मानकर चलते हैं कि परमात्मा की अनेक प्रकार से आराधना की जा सकती है इस्लाम और ईसाई धर्म में एकमात्र स्वीकृति केवल स्वामी की तरह ही नहीं बल्कि माता की तरह दैवी पुत्र की तरह अथवा ईश्वर रूपी प्रियतम की तरह भी भगवान की माता की तरह आराधना में कोई अस्वाभाविकता नहीं है जिस तरह माँ बालक का भरण पोषण करती है उसी तरह भगवान सभी प्राणियों की सृष्टि और भरण पोषण करता है भगवान को माता मानना सबसे स्वाभाविक मार्ग है यह बहुत उदात और दीर्घ स्थाई भाव है माता के रूप में भगवान के साथ भक्त के संबंध में अधिक स्वाधीनता और स्वाभाविकता होती है जैसा कि श्री रामकृष्ण ने कहा है जिस प्रकार बालक अपनी माँगें माँ से जबरदस्ती पूरी करवा सकता है उसी तरह भक्त भी अपनी माँगे भगवान से जबरदस्ती पूरी करवा सकता है वे एक और दृष्टान्त देते हैं जब तक बालक खिलौनों से खेलता रहता है तब तक माँ गृहस्थी के कार्य करती रहती है लेकिन जब बालक खिलौने फेंककर माँ के लिए रोने लगता है तब माँ पतीली उतारकर बच्चे के लिए दौड़ पड़ती है यह सुंदर उपमा भक्त और माता के रूप में अवधारित भगवान के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करती है माँ के रूप में भगवान की अवधारणा हिंदू धर्म की कृति नहीं है यह धारणा पुरातन काल में अनेक देशों में विद्यमान थी इन मातृ संप्रदायों में से कुछ भ्रष्ट थे लेकिन हम यहाँ मातृ पूजा के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं मिस्र में वह आइसिस कहलाती थी देबोलोन और एसेरिया में इस्तर यूनान में डिमेटर और फीजिया में साइबेल महान कॉर्थाजिनियस सेनापति हानिबाल के आक्रमण पर रोम वासियों ने युद्ध में सफलता के लिए साइबेल की पूजा की थी तथा उसे अधिकृत रूप से देवताओं की माता घोषित किया था यहूदी धर्म और बाद में इस्लाम ने पश्चिम एशिया में मातृ पूजा का अंत कर दिया ईसाई धर्म ने भी उसे दबाया लेकिन वह बाद में संशोधित रूप में पुनर्जीवित हुई कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबी पवित्र माता मेरी का थियोटोकोस या ईश्वर की माता के रूप में सम्मान करते हैं धर्मशास्त्र की प्रतिकूल आलोचना के कारण पवित्र मेरी को ईसाई धर्म संघ में निम्न स्थान प्राप्त है लेकिन सामान्य जनता को इससे अधिक अंतर नहीं पड़ता लाखों कैथोलिक अनुयायी विशेषकर गरीब लोग पवित्र मेरी की आराधना उसी तरह करते हैं जिस तरह हिंदू लोग जगदम्बा की करते हैं वारसा नगर में मैंने माता मेरी का एक पुरातन मंदिर देखा था स्विटरलैंड में मैं एक वर्ष से अधिक पुराने मठ में गया वहाँ मैंने सन्यासियों को काली माता मेरी की उपासना करते देखा अपने रूप और रंग में वह मुझे हिंदू देवी काली से मिलती जुलती दिखी ग्रिगोरी स्त्रोत्र पाठ तथा तीर्थ यात्रियों की भीड़ के कारण भारत के देवी मंदिर का साक्षर परिचित वातावरण निर्मित हो गया था ईश्वर की माता के प्रति श्रद्धा यूरोप और लेतिन अमेरिकी देशों में धीरे धीरे बढ़ रही है